राज्यसभा में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर सियासत जारी है मध्यप्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस हाथ में संविधान की पुस्तक लेकर पहुंची और विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च किया नेता प्रतिपक्ष मंग सिंघा ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है और अभी तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर की गई टिप्पणी पर माफी नहीं मांगी है जब तक अमित शाह अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांग लेते अब तक कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा